भावम बास जमकान एक तो बात ये है कि मिट्टी सब में है तो आप इसी शरीर की माटी को मैं क्यों मांगते हो पानी सब में है वातावरण में पानी हो ये जो हाल में आप देखते हैं ना ऐसा पानी है इसकी आर्द्रता कभी कभी तो मुंबई में 90 प्रतिशत गीलापन होता है 100 में 90 हो ये हम हम जो बैठे रहते हैं कमरे में 100 में 90 प्रतिशत गीलापन होता है कभी पर आंख से कहा दिखता है तो आप इस शरीर के पानी को पानी समझते हैं और ये जो सबके शरीर में है भरा हुआ है सर्वत्र उसको नहीं समझते वो तेजस तक ऊष्मा गर्मी टेंपरेचर जिसको नापते हैं अपने शरीर का टेंपरेचर तो आपका है और जो वातावरण का टेंपरेचर है वो किसका है दोनों का विभाजित कौन है दोनों को अलग अलग करने वाला कौन है आपका देह जैसे देह में माटी पानी आग देखो सांस लेते हो सबकी एक है हम तुम एक प्राण द्वय दे सच पूछो तो हम लोगों की सांस एक है ये ढोकनी दो है ठोकनी लुहार की धोकनी दो अलग अलग है हाँ तुम अलग हम अलग गाँव के नहीं अलग है सांस कहाँ अलग है हम तुम तो एक प्राण हैं हम तुम एक प्राण बह गए अच्छा आकाश है नाक की पोल अलग कान की पोल अलग मुंह की पोल अलग पेट की पोल अलग सबके शरीर में पोल अलग अलग अरे कहीं पोल भी अलग अलग होते हैं वो तो सबकी एक है सबसे बाहर एक है तो असल में इस शरीर में है एक अहंकार तो योग दर्शन वालों ने या शांत दर्शन वालों ने बड़ा बढ़िया इसका विचार किया वो कहते हैं एक है प्राकृत और एक है आविध्यक दो तरह कहें हो तो प्रकृति से महान महान से अहंकार ये तो है प्राकृत सब शरीर में रहता है और एक है अस्मिता तो एक साधारण पढ़े लिखे सज्जन थे व्याख्यान तो बहुत दे सकते हैं क्योंकि आजकल व्याख्यान देने पर तो कोई तो रोक नहीं है ना कानून नहीं है उस विषय पर व्याख्यान देते हैं जिसको बिल्कुल नहीं जानते हैं हमारे साई थे वृंदावन में तो कहा करते थे कि जब कोई बच्चा बोलने लगता है तो हमको मालूम पड़ जाता है कि ये वहां की बात बोल रहा है जहाँ ये कभी गया नहीं है जहां की बात बोल रहा है वहां ये बैठ नहीं बोल रहा है बैठा दूसरी जगह है बात दूसरी जगह दिखा रहा है तो पुराने जमाने की एक बात आपको तो सुनाते हैं जब रेलगाड़ी चली तो हमारे गांव में एक सज्जन आए और वो वर्णन करने लगे कि तो मैं रेलगाड़ी पर यात्रा करके आया हूं उस समय तो लोग इंजन को महाकाली मान के हाथ जोड़ा कर रहे थे ये साक्षात महाकाली है तो वो खूब भरा बड़े विस्तार से धारण करें अभी एक सज्जन वहां ऐसे थे जो रेलगाड़ी पर यात्रा कर चुके थे सुनते सुनते उन्होंने कहा अच्छा तुम तो रेलगाड़ी पर यात्रा तो मैंने सुना है तीन क्लास होते हैं अपने फर्स्ट फर क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास उन दोनों में थे बोले हाँ हाँ वो तो होते ही हैं मैंने कहा किराया तीनों का उन्होंने कहा अलग अलग लगता है कहा अलग अलग लगता है किराया किसी को पचास किसी को पच्चीस किसी को दस तो बोले कि फिर जो ज्यादा किराया देता होगा वो जल्दी पहुंचता होगा और जो कम देता होगा वो देते दे। उन्हें हाँ सुख अब व्यासो देखते सुखो संजयो संजो व्यक्तती बा न संजय समझता है कि नहीं इसमें शंका है आठ श्लोक ऊट के श्लोक हैं माने जिनका अर्थ समझ में नहीं आता है आ, कपट है माया है इस ढंग से बोलते हैं उसको कि सुनने वाला समझ न पावे विदुर जी ने जो को बता दिया हो ये महाभारत में कथा है कि जिस महल में तुमको ये दुर्योधन धर्तराष्ट्र रख रहे हैं वो लाह का बना हुआ है आग लगाते ही भस्म हो जाएगा और दूसरे किसी ने नहीं समझा जो हिस्टिर ने समझ लिया इन्होंने बता दिया कि लाक्षा भवन है और यही बता दिया कि उसमें एक सुरंग है अमूक जगह पर सबके बीच में। और वहाँ से जब आग लगे तब तो वहाँ से तुम लोग निकल जाना तो उसको कूट बचन बोलते हैं उस आवृत वचन में उस आवरण में आ, उस कूट के पर्दे में सच छिपा हुआ है आ, ये जो हम लोगों का जीवन है ना मेरा तेरा मैं तू एक कपट है एक माया है एक बाहरी पार्क है आप अपने को उस रूप में देखिए जो कूटस्थ है कूटस्थ माने अधिष्ठान सत्य झूठ में सच छिपा हुआ है गर्मी सर्दी में एक रस पहाड़ का शिखर है कट्टान है टूटते बनते देवरों में एक निहाय है वो कौन है कौत्तम हो कूटस्थम तो बोधमात्मान कूटस्थम बोध आत्मानम अपने आप के बारे में विचार करो बोधम आत्मानम बोधम परिभाव अपने आप को तुम तो बोध रूप समझो बोध माने जानना हो जानकारी हो बोध माने ज्ञान बोध माने जानना बोध माने समझदारी तो ये कैसे होता है बोझ जो है वो जहां जहां होता है संसार में वो झट अपने को तीन बना देता है देखो एक घड़ी है और एक काख से देख के घड़ी को जान ले एक घड़ी है एक घड़ी को जानना है और एक घड़ी को जानने वाला है जहां जहां दुनिया में ज्ञान होता है वहां वहां अपने को वो टीम करके दिखाता है फट जाता है तो वो ज्ञान तुम नहीं हो जो फट जाता है वो ज्ञान तुम नहीं हो अद्वैतम कूटस्थम आत्मानम परिभावया अद्वैतम बोधम आत्मानम परिभावया तुम वो ज्ञान हो जिसमें जानी जाने वाली घड़ी और जानने वाला मैं ये दोनों हो है उसके विबर्त हैं जिस ज्ञान के विवर्त है बोधा और बोधिय ज्ञाता और गेय उसमें परिच्छिन्न ज्ञाता अहम भी ज्ञान का ही विवर्त है और परिच्छिन ज्ञेय भी क्योंकि गेय अनेक होते हैं ये घड़ी है ये किताब है ये रेयल है ये चौकी है ये लाउड स्पीकर है ये औरत ये मरदे हो गया अनेक और ज्ञाता रह गया एक और अलग अलग चीजों का अलग अलग ज्ञान मालूम पड़ता है परंतु असल में ये ज्ञान का ही ज्ञान का ही फितूर है ये ज्ञान की ही खुमारी है कि हम जानी जाने वाली वस्तु को अलग जानने वाले को अलग और ज्ञान को अलग ये सब का सब ज्ञानात्मा है हो अब इसी को जब तीन बनाते हैं तब तीन तीन भी दो तरह के हो जाते हैं अल्प वस्तु अल्प अल्प अल्प वस्तुए और अल्प अल्प अल्प, अल्प ज्ञान और अल्प अल्प अल्प ज्ञाता तब चीजें चित्त वृत्तियां और जानने वाले जीव ये अलग अलग हो गए और एक सर्व और एक सर्व को जानने वाली वृत्तियां और एक सर्वज्ञा जीव की त्रुपटी अलग हो गई ईश्वर की त्रुपटी अलग हो गई पर वो अद्वैत बोध है हाँ, जो न जीव को अलग होने देता न ईश्वर को और न जीव की त्रिपुटी अल्पज्ञता वाली त्रिपुटी अलग होती और न तो सर्वज्ञता वाली त्रिपुटी अलग होते कर्तव्य खंड खंड ज्ञान खंड ज्ञान खंड खंड ज्ञाता एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में ही ये भाष रहे हैं दी माने विपरीत और बर्त माने बर्तना व्यवहार जो चीज जैसी है उससे विपरीत जब उसका व्यवहार हो तब उसको विवर्त बोलते हैं माने विपरीत विरुद्ध और वर्त माने बर्तन बर्ताव विपरीत बर्ताव एक सचमुच सज्जन थे एक दिन लगा कि उन्होंने चोरी कर ली असल में उन्होंने चोरी नहीं की थी हो क्योंकि सचमुच सज्जन थे चोरी उनके अंदर विपर्क थे अब जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं हम लोग आगरे गए थोड़ी बाबाजी महाराज के साथ 25 तीस गले थे एक शेष ने कहा कि महाराज आज हमारे यहाँ से सबके लिए भोजन वो कोई कोई आलू के व्यापारी है वो वहां कह रहे थे उनके गोदाम के पास अब रात को महाराज आया भोजन तो उन्होंने पूरी तो भेजी बहुत ज्यादा और साग भेजे थोड़े थोड़े दो साग भेजे एक काशी फल का साग का। वो भी थोड़ा ही था और आलू का साग था वो भी थोड़े ही था श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने देखा देखा कि ये 25-30 आदमी जब भोजन करने बैठेंगे तो दोनों साग परते जाएंगे तो एक ही बार में परस जाएगा लोग और मांगेंगे तो मिलेगा नहीं तो भोजन भेजने वाले सेठ की बदनामी होगी हम लोग तो कह रहे थे अब महाराज क्या हुआ की थोड़ी देर में एक शायद गायब हो गया ये हुआ कह एक साग तो मिलता ही नहीं है एक साग तो मिलता ही नहीं है खरे भाई रात हो गई है नौ दस बढ़ गए हैं अब इतने में ही काम चलाओ सब लोग थोड़ा थोड़ा साग खाओ है ना पूरी परसी गई हाँ, एक साग मिलता ही नहीं है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ है जब आधा खा चुके लोग तो झट वो पूरी के भीतर से दूसरा साग निकल आया खबर है, है? आगा, आगा, आगा, आगा, आगा, आगा मिल गया अब परस तो आधा तो लोग खा चुके थे आधा आलू के साथ में गया और आधा कासी फल में हो गया पूरा हो गया वो, किसी को ये ख्याल ही नहीं हुआ कि साग थोड़ा आया था तो बाबा ने चोरी की तो बाबा ने चोरी की क्या तो तो हम ये मान ही नहीं सकते कि बाबा चोर हो सकते हैं तो देखो ना, ये है तो ये जो सब तत्व है उसमें ये जो अनेकता एक में जो अनेकता दिखती है वो तो एक तो अनेक हो ही नहीं सकता ये उसका विरुद्ध बर्ताव है जो चेतन है उसमें त्रिपुटी हो नहीं सकती ये उसका विरुद्ध बर्ताव है विवर्थ है जो आनंद है उसमें भोगता और भोग्य का भेद हो नहीं सकता तो, तो ज्ञान मात्र है तो अद्वैतम कूटस्थम अद्वैतम आत्मरम अद्वैतम सच्चिदात्मकम परिभावया चिंतया आ, अपने स्वरूप के संबंध में चिंतन करो झूठी दुनिया के चक्कर में फंसो मन ये अनर्थ है ये जड़ता है ये दुख है ये मृत्यु है सारी नासमझी का खेल है अपने आप का विचार करो चाहते हैं उनके तो लिए तो धर्म के अनुसार अध्ययन करना चाहिए स्वाध्याय का करना अध्ययन करना ये धर्म का अंग है धर्म का और जो लोग वस्तु का अनुभव करना चाहते हैं को समझना चाहते हैं आ, उसकी पहचान होनी चाहिए हो तो काशी के पंडित लोग या बड़े बड़े विद्वान साधु लोग जो अध्ययन कराते हैं वो आपको नाम का परिचय कराते हैं नाम यहां बैठे हुए लोगों का ले सकते हैं कि आप नाम तो सुनेंगे और याद भी कर लेंगे लेकिन आप उनको पहचानेंगे नहीं हाँ, हम पहले दिखा देते हैं देखो ये चीज है।, है और उसके बाद उसका नाम बता देते हैं असल में नाम और रूप दोनों एक ही अधिष्ठान में कल्पित होते हैं तो ये जो बहुत पढ़ने लिखने का शौक है वो तो नाम प्रधान है और जो ध्यान का शौक है वो रूप प्रधान है बोला क्योंकि ध्यान में जो आवेगा वो रूप ही होगा ध्यय रूप ही होगा ना तो बाहर मूर्ति को देखते हैं मन में रूप की कल्पना करते हैं मन की विश्राम अवस्था में पहचानते हैं वो सब रूप ही है तो जब में भी नाम होता है जप में नाम है अध्ययन में नाम है और आंखों से रूप देखा जाता है और ध्यान में रूप आता है लेकिन असली जो चीज है जहां नाम का आदि है और अंत है और रूप का आदि है और अंत है उधर को मत देखना है ना तो मूल कहां होती है हमको बचपन किया हमारे बाबा बताते वो चीज उठा के ले आओ। तो हम उनकी उंगली की ओर देखने लगते हैं कि ये एकधर दिखा रहे हैं कोई तो चीज नहीं दिखती हो जब हम उंगली की ओर न देखकर चीज की ओर देखते तब चीज दिखाई पड़ती है। तो वो टाटते थे कभी कभी मेरी ओर क्या देख रहा है, है? जो मैं बता रहा हूं उसकी ओर देख रहा तो ये शब्द लाउड स्पीकर में से नहीं निकलता है वो मोन में से निकलता है मुंह में भी जीप में से नहीं निकलता है दिल में से निकलता है अच्छा अब दिल में भी आता जाता रहता है वहां जो पक्का बैठा हुआ है जरा उसकी ओर नजर जानी चाहिए रूप आंख से दिखता है पर आंख में कहा से दिखता है मन हो तब दिखता है तो नहीं दिखता है और तो मन में कहां से दिखता है अरे भाई मन भी बनता बिगड़ता रहता है और जो पक्का वहां बैठा हुआ है ना शीशे में मत देखो जो शीशे में दिखता है उसको देखो और बात सुनाते हैं आपको तो स्वाध्याय तो धर्म कांग है और जप उपासना का अंग है और जहां दोनों शांत हो जाते हैं वो जो कांग है खुली आंख से रूप देखना ये लोक व्यवहार है और आंख बंद करके रूप देखना ये ध्यान है और रूप का न देखना ये योग है इन तीनों को जो पक्का बैठ कर देख रहा है वो तो कौन है अच्छा अब इसमें क्या होता है कि वो जो देख रहा है वो देई के किसी कोने में बैठा है बस यहां मरे हम दृष्टा तो हैं साक्षी तो हैं पर हम तो देह में बैठ के द्रष्टा साक्षी हैं और बाकी सब दृश्य है तो असल में देह के जिस कोने में तुम बैठते हो वो भी है न दृश्य ही है अनात्मा है और जितनी देर दृष्टा होके बैठते हो वो भी अनात्मा है और जो तुम दृष्टा आप बन के बैठते हो पहले दृष्टा नहीं थे अब दृष्टा बन गए तो अब दृष्टा नहीं रहे बिगड़ गए अपने में जो परिच्छिन्नता की भ्रांति है वो एक देह में फंस जाने के कारण ही है देहाभिमान पास न सिरम बद्धो सी पुत्र का मेरे प्यारे बेटे नन्हे मनने कैसे पुत्र का शब्द क्या है नन्हे मनने अपुत्र पुत्र कहा छोटे एक का प्रत्यय पुत्र है पुत्र माने बेटा और पुत्रक माने छोटे बेटे नन्हे मन ने अल्पुत्र पुत्र का अल्पार्थे कल हाँ एक का प्रत्यय जो हुआ है वो छोटे के अर्थ में हुआ है तुम मेरे बहुत नन्हे मुन्ने प्यारे बात्सल्य भाजन नाराज मत होना मेरे ना समझ बेटे इसका मतलब <laughs> जैसे छोटा बच्चा ना समझ होता है वैसे देह को मैं समझने वाले परिच्छि बेह मत बोलो हूँ एक टुकड़े को एक कतरे को एक जगह बैठे हुए को एक काल में मालूम पड़ने वाले को है? और एक रूप में मालूम पड़ने वाले को मैं समझना यही बाश है फंदा है इसी फंदे में फंसते है फिर इसका जाल बड़ा भारी है जब तक अपने मैं को छोटी जगह में तुम कैद नहीं करोगे तब तक न पाप होगा न पुण्य होगा न राग होगा न द्वेष होगा न सुख होगा न दुख होगा न जाना आना होगा ये सारा जगत जाल जितनी उलझने हैं दुनिया में जितनी समस्याएं हैं जितनी उलझने हैं वो अपने को छोटे मय में, में कैद कर देने के कारण है यही बंधन है अभी एक महात्मा की बात आपको सुनाते हैं क्योंकि तो किताब पढ़ने से आपकी समझ में ये बात आ गए कि ना है। वैसे तो हम भी समझा ही रहे हैं और भी किसी ने आपको समझाया हो हो सकता है वेदांत में नित्य शब्द का अर्थ और सत्य शब्द का अर्थ जुदा जुदा है काल को भी नित्य कहते हैं ये तो हमेशा रहता है अवकाश को भी नृत्य कहते हैं आकाश को भी नित्य कहते हैं तो जो आभास चेतन होता है वो भी नित्य होता है अरे ये क्या अच्छा ईश्वर हमेशा है कि नहीं और आभास बादी, बाद की रीति से ईश्वर आभास चेतन है कि नहीं तो क्योंकि माया उपाधि नित्य है अनादि है और प्रवाह रूप से नृत्य है कूटस तो नहीं है वो प्रवाह रूप से नृत्य है तो माया रूप उपाधि के नित्य होने के कारण उसमें जो चित ब्रह्म का आभास है वो भी नित्य होगा देश तो नृत्य है काल नृत्य है, है? आकाश नृत्य है नृत्य है हिरण गर्भ का भी आदिर्भाव फिर भाव ही होता है वो भी नृत्य है विराट का भी आदिर्भाव फिर भाव ही होता है आप जरा शंकराचार्य का वो वचन याद करें जो अध्यास में ही है अनादिरंता ये अध्यास क्या है निथ्या ज्ञान निमित्त अनादि ही अनंत तो वेदांत ये नहीं कहता है कि ज्ञान होने पर जीव मर जाएगा कि ज्ञान होने पर ईश्वर मर जाएगा कि ज्ञान होने पर माया मर जाएगी कि ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मर जाएंगे कि भूत भविष्य वर्तमान मर जाएगा ऐसा नहीं हाँ ये तो वेदांत से तुमको हटाने के लिए लोग ऐसा सुनाते हैं कुछ नहीं मरेगा जो उनका क्यों अज्ञस्य विज्ञस तो विश्व जैसी ये दुनिया अज्ञानी को मालूम पड़ती है ये औरत है ये मर्द है ये सूर्य चंद्रमा है ये धरती है वैसे ही ज्ञानी को भी मालूम पड़ता है अंधे का नाम ज्ञानी नहीं बहरे का नाम ज्ञानी नहीं हाँ। मूर्छित का नाम बेहोश का नाम ज्ञानी नहीं जब ज्ञान होगा तो हम बेहोश हो जाएंगे जरूर मत बिल्कुल हाँ। न कुछ छूटेगा न कुछ मरेगा न कुछ मिटेगा सब ज्यों का त्यों धर्मात्मा लोग कहते हैं स्वर्ग में जाओगे तब सुख मिलेगा उपासक लोग कहते हैं बैकुंठ में जाओगे तब सुख मिलेगा जोगी लोग कहते हैं समाधि लगेगी तब सुख मिलेगा वेदांत कहता है तुम स्वयं सुख स्वरूप हो हाँ। तुम सुखरूप हो तुम्हारा भाई सुखरूप है हाँ और तुम्हारी दुनिया सुखरूपी जगत भी सुखरूप है वो दुखी है ये भी मिथ्या ज्ञान है मैं दुखी हूं ये भी मिथ्या ज्ञान है जगत दुखी है ये भी मिथ्या ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान है जहां उपाधि नित्य होती है वहां आभास भी नित्य होता है और उपाधि में परिवर्तन होता है परंतु आभास उसमें बढ़ता ही रहता है सत्य दूसरी चीज है हमको वो समझाना सत्य क्या है देखो आप एक साथ आकाश और नीलिमा दोनों को देखते हैं दोनों नित्य हैं आकाश में नीलिमा दिखती रहेगी लेकिन आकाश सत्य है और निरिमा मिथ्या है सत्य उसको कहते हैं कि जो दिखता रहे और बाधित न हो, मुख्यतः निश्चित मुख्यात्श्चित अबाधित रहे जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न हो सके वो तो अपना आत्मा जो है ये अनुभव रूप है और इसके मिथ्या होने का कभी निश्चय नहीं हो सकता इसलिए अबाधित सत्य है आत्मा और आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वो कभी होता है कभी नहीं होता है कहीं होता है कहीं नहीं होता है कुछ होता है कुछ नहीं होता है वहाँ है यहाँ नहीं है यहाँ है वहां नहीं है और आत्मा यहाँ वहां सब जगह है और सब सब समय है यह हुआ वो तो नित्य माने होता है हमेशा मालूम पड़ने वाला चाहे किसी रूप में मालूम पड़े किसी जगह मालूम पड़े से गीता में प्रकृति पुरुष विद्यनादि उ भावी निकाराश्च गुणाश्च विद्युत प्रकृति संभवान तो ये भेद नित्य और सत्य का भेद वेदांत ही करता है अद्वैत वेदांत और जितने संप्रदाय हैं साथ तो सही हो पर वो इस सत्य और नित्य का भेद नहीं करते हैं देखो आप मान लो अस्सी बरस पचास बरस जिंदा रहो तो जागृत नित्य आवे नित्य है वो जागर स्वप्न भी नित्य है आता ही रहेगा सुशक्ति भी नृत्य है ऐसे एक मन्वंतर में जो रहते हैं देवता उनको भी नृत्य है। है बोलते हैं स्वर्ग नृत्य बोलते हो कि नहीं स्वर्ग नृत्य है अक्षज्ञम भव चातुर्मास के आज है सुकृतम भगवती तो आपेक्षिक नृत्य है प्रवाही नृत्य है अपेक्षित नृत्य है और अपना जो आत्मा है ये अबाधित सत्य है आप देखो कितने लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि नरक स्वर कुछ नहीं है वो पक्का बता देते हैं हाँ ये वैकुंठ गो लोग कुछ नहीं ऐसा कहने वाले आपको तो बहुत मिलेंगे हाँ हाँ जी ईश्वर कुछ नहीं है ये कहने वाले भी आपको मिलेंगे हाँ, हाँ हाँ ये साफ रहे हैं लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा कहने वाला आपको कभी कोई नहीं मिल सकता तो यदि आप मैं के असली रूप में ये मैं का गलत रूप आपको तकलीफ दे रहा है किसी को मैं को गलत रूप में समझना इसका नाम अध्यास है अध्यास माने किसी भी चीज को जैसी वो नहीं है वैसा समझना आकस्मिक सद्बुद्धि गलत ज्ञान का ही नाम अध्यास है इस बार मैंने बाबा के उपदेश की पुस्तक जबलपुर में छापने को दे दी उसमें एम ए पास विशारत उसका प्रूफ देखने वाले थे जहां जहां अभ्यास शब्द उसमें आया था उसको काट के उन्होंने अभ्यास बना दिया जब क्षति क्योंकि उन्हें अभ्यास शब्द का परिचय ही नहीं था बेचारे वो एमए पढ़ने में और विशारत करने में उनको कभी अभ्यास शब्द मिले ही नहीं था तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अभ्यास की बात तो सही है तो अभ्यास काट के उन्होंने सारा ये अभ्यास कर दिया तो, तो अभ्यास माने होता है दोहराना अभ्यास माने दोहराना एक काम को बार बार जब करने लगेंगे तब उसका आपको अभ्यास हो जाएगा आप राम राम का अभ्यास करेंगे आप राम के ध्यान का अभ्यास करेंगे पहले दिया सलाई की तिल्ली लेके जलाते थे तो नहीं जलती थी, थी हो जब कई बार बार बार बार बार जलाने की कोशिश की तो जलने लग गई साइकिल पर चलने का अभ्यास न हो और पहले दिन चढ़ो तो गिर पड़ोगे उसका नाम अभ्यास है बार बार चढ़ोगे चल ना जाएगा दोनों हाथ छोड़ के दौड़ाओ ये व्यवहार की विद्या है अभ्यास माने समझ की गलती अभ्यास माने समझ की गलती समझने में गलती हो रही है और समझ की गलती केवल समझ से मिटती है उसमें न कर्म चाहिए न उपासना चाहिए न जोग चाहिए और दूसरे को समझो तो उसको पकड़ना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा अपने को समझने में न पकड़ना पड़ेगा न छोड़ना पड़ेगा तो ज्ञान के पहले भी कर्म उपासना योग नहीं और ज्ञान के बाद भी कर्म उपासना योग नहीं अंतकरण के निर्माण के लिए साधना की आवश्यकता होती है हमको अपना दिल ऐसा बनाना है और जिंदगी भर के लिए बनाना है बना एक बात और आपको सुना दें जैसे आपको इष्ट मानते हैं हमारे राम कृष्ण इष्ट है ठीक है कब तो बोले थोड़े दिनों तक इनका ध्यान करेंगे ये तो हमारे एक कल्पित इष्ट हैं, कल्पना के इष्ट हैं, फिर रमन को छोड़ देंगे तो आपका ध्यानवान कुछ नहीं लगेगा बोले क्यों नहीं लगेगा कि जब स्वयं आप अपने इष्ट में भगवत बुद्धि नहीं करते हैं महात्व तो बुद्धि नहीं है नहीं? उसमें ध्यान कहां से लगेगा तो जीवन भर के लिए निश्चय करो ये हमारा इष्ट है ये हमारा मंत्र है ये हमारा गुरु है तो जब उनको आप स्थिर करोगे तब तो आपका अंतकरण स्थिर हो जाएगा और थोड़े दिनों तक करके छोड़ देंगे ऐसा ख्याल रखोगे तो आपका अंतकरण जो है उसमें स्थिरता नहीं आवेगी तो साधन में निष्ठा जो है वो अंतकरण को शुद्ध करती है और समझ अपने आप की समझ किताब को अगर समझेंगे तो पढ़ने लायक मालूम पड़ेगी तो उसको घर ले जाएंगे और ये हुआ कि नहीं किसी काम की नहीं है कोई ऐसे ही आ, कहानी किस्से की किताब है पढ़ने की नहीं है तो छोड़ जाएंगे लेकिन अपने को अच्छा जानेंगे तो पकड़ना पड़ नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो हम ही हैं और बुरा जानेंगे तो, तो छोड़ नहीं सकते अपने आप को कैसे छोड़ेंगे अच्छाई बुराई आप छोड़ सकते हो लेकिन अपने को नहीं छोड़ सकते इसलिए भाई मेरे नित्य को नित्य रहने दो तो, वैकुंठ भी नित्य है स्वर्ग भी नित्य है गोलोक भी नित्य है हैं? ईश्वर भी नित्य है जीव भी नित्य है प्रकृति भी नित्य है माया भी नित्य है सबको नित्य रहने दो हमें आपके नित्य से कुछ लेना देना नहीं कारण नित्य है और कार्य नित्य है कहा ठीक है मान लिया हैं? है? लेकिन अपना आत्मा कौन तो कारण है न कार्य है क्योंकि जब कार्य होगा तब आप कारण को नित्य मानेंगे और जब कारण होगा तब कार्य को अनित्य मानेंगे और अपना आपा न नित्य है न अनित्य है न कार्य है न कारण है तो यदि कोई दुनिया की किसी चीज को नित्य कहता है ईश्वर नित्य है माया नित्य है प्रकृति नित्य है जीव नित्य है और जगत नृत्य है इनका संबंध नृत्य है, है और ठीक है हमको नृत्य मानने में कोई आपत्ति नहीं तो बोले एक सत्य हम एक सत्य बस आदमी गड़बड़ है क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकता सत्य दो तभी होंगे जब उनमें बंटवारा होगा जैसे दो भाई थे एक आश्रम है वो कंकल में तो एक गुरुजी थे उन्होंने उनके समय में हो बना था अब तो उनके दो चीले चेले हुए तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया बड़ा भारी आश्रम तो बीच में दीवार खस गई वो आश्रम का जो मैदान था ना वो तो बट गया दो मंदिर थे तो एक मंदिर उधर गया एक उधर गया तो जब यदि दो तो चीज होगी तो वो जगह में बटे गए इतनी जगह में वो और उतनी जगह में हो या फिर पांच बरस ये प्रधानमंत्री हो ले तो पांच बरस दूसरे प्रधानमंत्री हो ले है ना काल में बटेंगे हो तो वो गए ये आए ये जाएंगे दूसरा या तो काल में बटेंगे और या तो ये होगा कि ये अमुक प्रांत के मिनिस्टर हैं ये अमुक प्रांत के मिनिस्टर हैं अलग अलग प्रांत के चीफ मिनिस्टर होंगे या अलग अलग समय के चीफ मिनिस्टर होंगे हैं? अलग अलग पार्टी के होंगे अलग अलग आदमी होंगे तो यदि तो सत्य दो हों तो दो जगह दो सत्य रहते हैं कि दो टाइम में दो सत्य रहते हैं कि तो दो पार्टी के दो सत्य हैं कि दो व्यक्ति दो सत्य हैं सत्य कभी दो नहीं हो सकता तो एक पहले का सत्य है एक पीछे का सत्य है और तो टाइम हो गया ना एक यहां का सत्य है एक वहां का सत्य है तो स्थान हो गया ना तो सत्य दो नहीं हो सकते इसी से कारण को सत्य मानने वाले लोग कार्य की अपेक्षा से ही उसको सत्य मान सकते हैं आप आपेक्षिक सत्य होगा आपेक्षिक सत्य तो अपेक्षाकृत जो सत्य होता है जैसे देखो एक आदमी की लंबाई छह फुट है तो बड़ा है पांच फुट वाले से तो छह फुट वाला बड़ा हुआ लेकिन अब एक की लंबाई सात फुट निकले तो छह फुट वाला छोटा हो गया कि नहीं इसी को आपेक्षिक बोलते हैं वो पांच फुट वाले की अपेक्षा से छह फुट वाला बड़ा है छह फुट वाले की अब अपité... सात फुट वाले की अपेक्षा से छह फुट वाला छोटा है तो दुनिया में जितना भी कार्यकारण होगा वो एक की अपेक्षा से दूसरा होगा और जो निरपेक्ष हो सकते हैं, वो कौन है कुछ जागते में होगा सपने में नहीं होगा कुछ सपने में होगा जागते में नहीं होगा कुछ जागते सपने दोनों में होगा तो सुषुप्ति में नहीं होगा सुषुप्ति में जो अज्ञान है वो समाधि में नहीं होगा वैसा आभान आभान समाधि में नहीं होगा वैसा नहीं दूसरी तरह का होगा और ये ज्ञान जो है ना इसमें बान है ना आबान है ना कार्य है ना कारण है तब तो ये सब झगड़ा क्यों सारी समस्याएं इसलिए पैदा हुई हैं कि हम अपने को ये हड्डी मंस चाटता कितना देह मानते हैं देह इसी में पाप है इसी में पुण्य